वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितनंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सयुत बिंदव मनोहर बांचाकृप सिंधु वति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतरी यदिपातमह वंदे परमांदमाधव बृंदावई तुष वै पिया वै केशवस्व स्णभक्तिपेवी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चीव नरम देवी सरस्वती तथोजो मुजेरये संकर्तनेथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुर्भक्तिक्त भक्ति प्रमोद जगोदरण्य धैय सदापरिभवीषदोहम तेस्प शिव विरचि शरण्यम भीतानुतपाल दीपोत वंदे महापुरुष ते चरारिंद दुस्तज सुराज्जक्ष्यं धर्मिष्ठ वचसा जर मेघदीत वधा बदू वंदे महापुरशते चरणारविंद यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुजित कि वो स्वदर्शी कदा कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद अद्वैत तो गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम भुजो भुजो अजानुलंबितुजौ कन का संकेतनकमलायुताक्ष विश्वां दिजवर जुगध वंदे जगत प्रियकुणतार प्रणम श्रीगुर भूय श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चु श्रीसुक तमोपाश तमिदेव पुषोपुराण तमावर्णम अपार संसार समंद्रसेत भमहे भगवत स्वूपम बागी सजस्व सजस्वी लक्ष्मीजस्वी ज्यास्ती हृदय महाम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे पशा नि जगदिदम क्षणभंगूनिष्ठ पशा नि वैराग राग ऋषिको भवभोक्तिष्ठ बैराग राग ऋषिको भवभोक्तिष्ठो शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताएं हर वक़्त साधक इ नासवान जगत में जो चीज नित्य तो नहीं है इनका बारे में हर वक्त चिंतन करते रहेगा ये खणभंगुर जगत जो है इस विषय में साधक हर वक़्त चिंतन करते रहेगा कि ये नासवन है ज़रा सा भी इस दुनिया से कुछ लूटने का इच्छा है भोगने का इच्छा है तो ये हथकरी बन जाएगा इसमें छुटकारा नहीं होगा साधन राज्यों में अग्रसर होने के लिए हर वक्त ये संसार में जो रनक है आनंद है ये तत्व विचार करते करते हर वक्त अंतन में अंतर में ये भावना रखना चाहिए कि इसमें खास कुछ नहीं है ये तो नाशवान है आज नहीं तो काल दो दिन में सब खत्म हो जाएगा श्रीमद भागवत जी महापुराण का महात्म तीन चार दिन से चल रहा है और उसमें अंतिम ये समय आया है जहां गोकर्ण जी गोकर्ण जी महाराज महाभागवत अपना पिता का अंदर वैराग्य वास्तव वैराग्य पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं उपदेश दे रहे हैं भागवत तत्व विज्ञान उपदेश दे रहा है उसमें हमारा भागवत में भी सिद्धांत तो आता है जब सत्संग हो और तुलसीदास जी भी एक ही बात बोले बिना सत्संग विवेक ना हो बिना गुरु भवन निधि तरई न कोई और विशेष बात चर्चा करने की विषय है सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब जब आँख करे प्रवेश विशेष बात सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आँख करे प्रवेश सदगुरु वैष्णव सद्गुरु, सद्गुरु मतलब ही वैष्णव शिलपोपाध्य सब विचार दिखाए गुरु एकमात्र वैष्णव छोड़ के पृथ्वी का कोई गुरु नहीं बन सकता वास्तव जो वैष्णव पद प्राप्त किए हैं परमहंस प्रद उन्हीं को ही गुरु माना जाता है बाकी किसी को गुरु वास्तव गुरु नहीं हो सकता तो ये सदगुरु जब मिले भेद बतावे भेद मतलब ये चिद ये अचित अचित जानते हो ये जड़ जगत की विषय है ये अपराकित विषय है ये जड़ विषय है ये अपराकित विषय है ये चिद्द है चित्त मत मतलब चिन्मय और ये जड़ है अचित इसमें तेरा बंधन हो जाएगा इसमें तरह मुक्ति हो जाएगा आनंद आनंद से भगवान का ओर चलने का रास्ता हो जाएगा सदगुरु यही काम करते हैं क्योंकि बद्धजीवों को जोर जबरस्ती मारने पीटने से वो विषय से छुटकारा नहीं मिलेगा अपने आप वो चलना शुरू कर दे जब उनका दिल में ठहरेगा कि महाराज ये तो दुर्गम दूषित विषय है ये तो भोगने का कुछ चीज़ है नहीं तब भगवत तत्व विज्ञान धीरे धीरे हृदय में गुरु वैष्णव के सेवा के द्वारा उसको दिल में स्थिर हो जाएगा सेटलमेंट ऑफ माइंड उसी समय में उसका भजन का तरक्की होना शुरू कर देगा, धीरे धीरे ऊपर चलेगा ज्ञान करे उपदेश यही ज्ञान अपराकृत ज्ञान भागवत संक्रांति भगवत तत्व विज्ञान उपदेश करे और उस समय जो इतना जन्म जन्म का करोड़ों करोड़ों जन्म का जो अंधेरा है अज्ञान है हृदय में उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान को हटा देंगे जैसे कैला का कालापन तो रहेगा लेकिन कैला का अंदर अगर आग लगा दो तो कैला धीरे धीरे कैला का कालापन हटकर उसमें क्या होगा सुंदर वर्ण दिखाई पड़ेगा कैला कैसा काला नहीं दिखेगा कैला को जलाओ जलाने से क्या होगा वो तो ताप देगा और लाइट ताप तो देगा ही तप तो आएगा कित कितना कितना चीज़ आएगा देखो ताप तो आएगा और उसका साथ लाइट भी आएगा अंधेरा घर में रखो कहला जल रहा है तो दिखेगा लेकिन जब कालापन था तो उसमें कुछ नहीं था लेकिन जलाने के बाद इतना सब आ गया एक तो दिखने में बहुत सुंदर हो गया कालापन तो नहीं है सोने का माफी जल रहा है क्योंकि आँख प्रवेश कर दिया उसका अंदर इसमें जलन शक्ति आ गया दाही शक्ति उसके द्वारा आप भोजन आदि सब बना सकते हो तो कितना सारे गुनावोली आ गया जब आंख करे प्रवेश ऐसे ही जब संत महात्मा किसी जीवों का ऊपर कोरोना का वर्षण कर देते हैं उस समय उसका दिल में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते ऐसा स्थिति बन जाता है जैसा तुलसीदास जी ने बताएं कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश अकालापन नहीं है और संतोसंगों के द्वारा संतोसंग किस किसलिए करता है भागवत में ये विचार पहले भी हम बताए बल्कि इसके द्वारा क्या जो व्यासन है जन्म जन्म का जो व्यासन है ये व्यसन को काट देंगे उक्ति भी अपना प्रवचन के पहले भी उल्लेख किया है संत महात्मा अपना प्रवचन के द्वारा अपना अपराग आचरण के द्वारा श्री लोप बार बार कहते थे जो चैतन्य महाप्रभु का आचरण में सुप्रतिष्ठित हो, हो जाना ही एक प्रचारक का लक्षण है एक प्रचारक का लक्षण ये नहीं कि वो बड़ा बड़ा लेक्चर दे सके इट इज नॉट द सिंटम ऑफ ए प्रीछर एक प्रचारक का सिंटम है क्या वो गुरु गौरंग महाप्रभु का दिखाया हुआ जो आचरण है आदर्श है उसमें सुप्रतिष्ठित हो जाए इसमें अपने आप प्रचार होना शुरू कर दिया उसको कुछ प्रचार करने की आलाक प्रचेषा ऐसे ही हो जाता है फिर भी गुरु वैष्णव भेजते हैं अलग अलग जाएगा सब तो छिंदनते मन व्यासंगम उगती भी जितना सारे बंधन हैं जितना सारे व्यासन हैं, जितना सारे सब कुछ वो काट के फेंक देंगे यहां गोकर्ण जी महाराज इनको उपदेश देते देते यहाँ आया उपदेश दिए कि आप ये जगत को नश्वर देखना शुरू कर दो देखो आ सर्भत धर्मम भजस्व सततम तय जो लोक धर्मम आ सेवस्व साधु पुरुषान जो ही काम त्रिष्णाम काम तृष्णा को विराम दे दो और धर्मो भगवत धर्मो नित्य धर्मो जैव धर्मो आत्मधर्मो वैष्णव धर्म जो है उसको भजन करो बस और महापुरुषों का सेवा करो महापुरुषों का सेवा के द्वारा क्या होगा बंधन टूट जाएगा अभी यहाँ जो स्थिति चल रहा है पिता तो मरने के लिए तैयार है आत्महत्या तो क्योंकि स्थिति तो बताए और धुंधु कारीजी वो धुंधु कारी का इतना अत्याचार एकदम चरम सीमा तक पहुंचे क्या कुछ नहीं करते चोरी डाका वेशालय में गमन बहुत कुछ खून खराबा सब चल रहा है कोई बंद नहीं यहाँ तक भी व्यासन में जो महाराज लगे हुए होते हैं उसको जितना भी पैसा आए वो पैसा टिकता नहीं वो सारे पैसा चले जा जाते लूट मार करके बहुत लाते हैं फिर भी जितना घर में आत्मादेव जी इतना तक जजमानी करके इकट्ठा किए धन दौलत सारे लूटाना शुरू कर दिए कहावत है कि महाराज राजा का खजाना भी खत्म हो जाता है लूटाना शुरू कर दिया राजा का खजाना भी टिकता नहीं तो ऐसा करते करते अभी माता जी को मारना शुरू कर दिए इतना प्रहार करे कि पिताजी को धमकी दे ऐसा करते करते क्या हुआ माताजी जी भयभीत हो गई और अंतिम में महाराज क्या हुआ वो माताजी का इतना प्रहार किया इतना अत्याचार वो कुआं में पड़ कर अपना शरीर को शांत कर दिए ऐसा ही होता है महाराज परिणति और वो अभी पिताजी का तो हालत ही है वो तो बनम वनम गतः उपदेश तो दे दिया वन में चले जाओ अब वन का अर्थ तो हमने बता दिया साधु संग ये भी इधर बोल रहे अगर वन में जाने के लिए बोलो तो ये आपका बद्ध मन को लिए ही जाओगे मन को तो फेंक के नहीं जाओगे ऐसा उपदेश नहीं किया गोकर्ण जी अगर ऐसा उपदेश करते तो इस द्वितीय जाएगा ये ऐसा नहीं बोलते कि सेवस्व साधु पुरुषान जी काम तृष्णाम ये नहीं बोलते साधु पुरुष का सेवा करो बोला जंगल में चले जाओ जंगल में जाके बैठ जाओ लेकिन ये उपदेश की बनम गतो हो ये उपदेश का बाद ये उपदेश दिया सेवोस्व साधु पुरुषाण जो ही काम होती इस मतलब वन में जाने का अर्थ गोकर्ण जी ऐसा किए क्योंकि दो सिद्धांतों अगर बोले ये महाप्रभु जी ने चैतन्य चैतन्य चैतन्य चैतन्य आता है महाप्रभु न्याय पंडित थे सबसे बड़ा पृथ्वी में आज तक न्याय का न्याय शास्त्र का इतना बड़ा पंडित अभी तक नहीं हुआ न्याय तो न्याय का पंडित था महाप्रभु ने विचार करके बताया कि अगर कोई आदमी कोई युक्ति को प्रस्तुत कर रहा है तर्क दे रहा है यह तर्क में पहला तर्क जो दिए हैं उसका जो उसका नेक्स्ट तर्क देंगे ये पहला तर्क से उस तर्क का वैल्यू ज्यादा है, है। पूर्वोतर्क से आगे का जो देंगे वो ज्यादा है तो इसमें ये सिद्धांत तो आता है अगर गोकोर्ण जीम वन बन में जाने के लिए बोला है तो उसका बाद जो फिर बताएं कि सेवो ससाधु पुरुषांत जय ही काम इसमें भागवत जी का जो सिद्धांत तो वही आ रहा है अतः तुमने चले जाओ एकांत में संत महात्मा का साथ विराजो और अनुक्षण संत महात्मा का सेवा संत महात्मा का सेवा मतलब ये नहीं कि थोड़ा लड्डू पेरा खिला दिया ये ज्यादातर आदमी ये समझते हैं जमा दो संतों को लेके निमंत्रण करो जमा दो जाएगा थोड़ा पुणा दे दो लेकिन पक्का संत ये सब नहीं चाहते इनके तो सेवा ऐसे होता है जो उसका कथा में उसका लगन हो कथा सुने और जैसे जैसे बताए उसके मुताबिक कथा का मुताबिक अपना जीवन जोवन को जीवन को तैयार कर ये उसका दक्षिणा है ये दक्षिणा है ये दक्षिणा है ये संत महात्मा चाहते हैं कि ये अपराखित वाणी जो गुरुवर्गो से हमको मिला है ये बोलते चले और इसको ग्रहण करे अपना जिंदगी में आचरण में लाए तब तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते इसको इस सेवा ज्यादा सबसे बड़ा उत्तम सेवा ये है वाणी सेवा सिद्धांत तो ये हैं आज तक गौड़ी सोसाइटी बोल के कोई बात नहीं गौड़ी और मठ का बात हम नहीं बोलते तमाम चारों संप्रदाय का आप जांच करो विचार करो उसमें देखो कि जिन्होंने गुरु वैष्णव का स्त्री खाना पीना और शरीर का सेवा किया 100 भाग में इफ नॉट मोर 99 परसेंट का पतन हो जाता है क्यों वो बानी सुनते नहीं जब गुरुजी प्रवचन शुरू कर देंगे वो कीर्तन करके सब भाग जाएंगे इधर उधर वो तो प्रवचन नहीं सुनेंगे सिर्फ गुरुजी का भाव दिखाएंगे हम गुरुजी जी का, गुरु का सेवक है रोटी बनाते हैं ये करते हैं सब दिखाएंगे इसमें क्या होता है बानी सेवा नहीं करने का कारण अर्थात जो सिद्धांत काल बोला था गुरु वैष्णव का जो वाणी का स्वरूप उसका जो वास्तव स्वरूप वो स्वरूप ये वानी स्वरूप किसी का पहचान में ना आए तो वो धोखा खा जाएगा जरूर धोखा खाएगा उसमें कोई भूल नहीं है तो क्या करना चाहिए गौड़ीय सिद्धांत तो बोल के कोई बात नहीं चारों संप्रदाय के लिए एक ही सिद्धांत हो जो गुरु वैष्णव का जो गुरु वैष्णव का साथ आप रहोगे उसका सेवा करने का आपको मौका मिला उसका साथ साथ उनके मुखार से जो वाणी है उसका जो करेक्टर चरित्र है आचरण है उसको भी अपना जिंदगी में लाने का कोशिश करो जब वानी सेवा साइड बाई साइड हम बोलते हैं पैराल बानी सेवा और बोपू सेवा बानी सेवा और बोपू सेवा जब पैराल चलेगा तो उसमें आपका पतन का कोई संभावना है नहीं क्योंकि वानी सेवा आपको सपोर्ट देंगे आपको अपराकित जजमेंट आपका हृदय में आएगा कभी भी गुरु का शरीर खराब ये सब देख के आपका अंदर में प्राकृत भावना नहीं आएंगे कि हमारा मापी रक्त मांस का तो शरीर ही है गुरु जी का ऐसा नहीं आएंगे तो ये सिद्धांत तो है तो गोकर्ण जी बताएं कि सन आप सेवस्व साधुपुरुषान जो ही कामतिष्णाम और धर्म भजस्व तो बोली दिया भागवत धर्म का आश्रय करो और उसी धर्म में उसी धर्म में स्थित जो गुरु वैष्णव है उनकी सेवा करो अर्थात एकांत में चले जाओ और यहाँ गोकर्ण जी का जो वो परिचय देते हम भाई है बदमाश तो भाई नहीं होता और असली में वो भाई है ही नहीं वो, वो जो धुंधुकारी इतना अत्याचार करते करते बस क्या करे तो ज्यादा हो गया और उसका बाद वो क्या किया जब पिताजी एकांत में चले गए और माता जी तो मर गए और गोकर्णी जो रहने वाला नहीं हो तो मस्त रहता है भगवत तत्व तो विज्ञान कहीं भी रहो महाराज भजन करो तो उसी टाइम में उसको ज़्यादा मौका मिल गया उसमें क्या किया जितना सारे विषय है चार पाँच छः उसको लाके घर में ही एकदम बस्ती शुरू कर दिया मजा लुटना शुरू कर दिया और इनके जो जितना सारे चाहत है वो पूरा करने के लिए कुछ भी वो समाज में करे कुछ भी करना शुरू कर दिया इसमें क्या हुआ वो वेशा लोगों ने बैठकर विचार किए तो ये तो जो काम में लगा हुआ है हमारा सोने का गहना ये चाहिए वो चाहिए जेवर चाहिए सब दे रहा है चोरी करके दे आ रहा है आज नहीं तो काल तो तो उसका तो पिटाई हो जाएगा मर भी सकता है उसको तो हम भी पकड़ा जाएगा इतना सारी संपत्ति इधर है तो क्यों ना काम करे वो घर में आए आज रात को उनको खतम कर दे, खतम कर दे और उसका बाद जेवर जो जे जितना सारे जायदाद हो तो ले कर भागो बस हो गया काम तो क्या निश्चय किया जो अब नासा फसा करके आए तो उसको क्या किए उसको तीन चार चार जो चार पांच विश्वा उनके क्या किया उनको पकड़ के क्या किया वो लकड़ी है ज्वलनशील लकड़ी वो उसका मुख में घुसा दिया और जाके उसको पिटाई करके एकदम ख़त्म कर दिया और गले में एकदम लटका कर जोर कर रस्सी उसको ऐसा मारा तो महाराज वो पधर गए और होने का बास बगन वो तो बगीचे है ही है बगीचे में क्या थोड़ा खुदाई किया मट्टी खुदाई करके उसको नीचे गढ़ दिया उसका ऊपर से माटी लगा के ऊपर से पेड़ पौधा लगा के बोलो बस रात के अंधेरा में हो गया खत्म चला गया गांव वाले का ये सब विषय कोई पता नहीं क्योंकि उसको तो मुंह बांध दिया था लकड़ी देके मार के उसका बांध मार ऐसा करके कर दिया और में विचार है भागवत का सिद्धांत तो है भागवत में एक एक जगह देखोगे या बोला स्त्री नम नो तो विश्वासम दुष्टानम करे बुध विश्वास ही जो स्थितो मूरो स दुख्छ परिभूत होते जो दुष्ट रमणी है ज्यादातर तो रमणी जो अच्छी है उसका बारे में तो कोई बात ही नहीं है देवतुल्ला है देवी है लेकिन सिद्धांत तो यह है इन लोगों का अंदर में इतना अनस्टेबिलिटी होता है शास्त्रों का सिद्धांत तो इसलिए है किसी भी माताओं को अलग से स्वाधीन जिंदगी मतलब अपने इच्छा के मुताबिक चलने का विधान नहीं दिया गया शास्त्र में शास्त्र में विधान दिया गया माताओं को विवाह करके या किसी भी हालत से अधीन होके रहना चाहिए अनुगत्य में उसका स्थिति ऐसा है स्टेबिलिटी नहीं रहता है इसलिए और सिद्धांत तो है बाद में देखो कि भागवत में एक एक सिद्धांत तो आएगा तो इसमें जो स्त्री नाम नई विश्वासम ज्यादातर इन लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए विश्वास करने से उनको धोखा खाना पड़ता है ज्यादातर शास्त्रों का सिद्धांत तो है इसका एक एक प्रमाण हम देंगे भागवत से असुधामयम बचो ज्यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदय खुरधराभ्याम प्रिय को नाम जोषितम जब पुरु जब पुरूरोवर जब जब राजा है पूर्वोबा राजा का इतना क्षमता है इतना शक्ति है अब चिंता नहीं कर सकते देवता घबराता है राजा पुरोराबा उसका नाम आएगा भागवत पुरोरोबा अभी उसका ऐसा हुआ कि वो उर्वशी का जो उर्वशी का उर्वशी क्या किया पूर्वा का रूप और शक्ति देखकर उसका जो पौरुषत्व तो देखकर स्वर्ग का जो अपसरा है जिसको उस दिन बोला था नारायण जी से क्या किया ये उरु से पैदा कर दिया उसका नाम उर्वशी उर्वशी ने उसका रूप में महित हो गया महाराज इसको कैसे भोगा जाए उन्होंने क्या किया उसका साथ खातिर करना शुरू कर खातिर जानते हो जमा लिया जमाने के बाद ए, एक दूसरे का साथ प्रेम हो गया और उसका बाद वो चाहत आ गया वो बोला ठीक है एक साथ रहो उसका साथ रहना शुरू कर दिया फिर जब ये पुरूरोबा को लात देकर उर्वशी जी चले गए चली गई तब तो पुरूरो को तो मरने का बारी आ गया बोले बोले मै ना आत्मा हत्या करें इनके अलावा तो मैं जी नहीं सकती ये तो गलत है लेकिन इसका मन में भावना यह हो गया कि बिना उर्वशी हम जी नहीं सकते तो अब ऐसा हालात हो गया पागल कमा पी दौड़ धूप दूर धूप अंत में उर्वशी का साथ बहुत दूर एक जगह एक जगह उसका साथ भेंट हुआ भटकते भटकते उर्वशी किसी सब अपना इसका साथ चल रही थी तो रोक के पैर में हमको बचाओ हम तो तु, तुम अगर तु, तु, तुम्हारा हम नहीं जाएंगे तो उर्वशी ने कुछ उपदेश दिए देखो हमको हम हम तो तुमको भोगने के लिए आए सच्चा बात और जैसे हिंसर पाणी है उसको मांगसू खाना है तो किसी भी हालत से आपका गौशाला से कई जगह से वो चुड़ी करके बहुत सारे है सुन्दरवन में बहुत टाइगर बाघ आता है इधर उधर से किसी भी हालत से वो आपका छागल या तो कुछ भी हो आस लेके चले जाएंगे तो उस जगह उर्वशी ने खुद बताएं महाराज अब इतना बड़ा प्रतापशारी राजा हो अब आप आज आपका हालत क्या हुआ देखो आपका हालत क्या हुआ आपको आपका कोई पर्सनालिटी नहीं है आपका जो हालत हो गया अब कोई आदमी आपका ऊपर सम्मान नहीं करेगा स्त्रियों को विश्वास मात करो वो अपना फायदा लेने के लिए कुछ भी कर सके कभी भी वह उर्वशी स्वयं बोले वो कुछ भी कर सके बस धुंधुकारी को ऐसा करके जब मार दिया तो धुंधुकारी का प्रेत प्राप्त हुए अब प्रेतज्नु जब प्राप्त हुए तो क्या किया जाए प्रेतज्वनी के भटक रहे हैं। अभी गोकर्ण जी महाराज तीर्थ रहता करने के लिए चले गए कुछ उस तो नहीं है पिताजी माताजी मर माता मर गई और जब पिता तो पधर गए वो चला गया इधर उधर उन्होंने तीर्थ पर्यटन करते करते गांव वाले का साथ देखा हुआ और उन्होंने बोला आपको मालूम है आपका भाई ऐसा मारा गया वहां तो प्रेत दिखता है कैसा मरा गया कौन जाने किसी पता नहीं तो प्रेज जो नहीं प्राप्त हुआ गोकर्ण जी बोला चलो जब तीर्थ पर्यटन तीर्थ अटन करने के लिए जो आई हैं तो हम एक काम करें गया धाम में जाकर वह इनका नाम में थोड़ा पिंडा दे दे पिंडो दे दे हो जाएगा तो तीर्थ प्रजन के लिए आए नजदीक आ गए महाराज तो तो थोड़ा पिंड दे दे के चले हो गया जब खबर मिला गोकर्ण जी ऐसा व्यवस्था किया महाराज साधु संत तो बड़ा कृपालु होते हैं चलो इसका अगर हो जाए आत्मा का शांति हो जाए कि क्या कमी है चलो कर दिया उसका पिंडो दान कर दिए और पंड दान करने का बाद गोकर्ण जी महाराज फिर घूमते घूमते उसी गांव में दक्षिण भारत में जो नदी का नाम बोला था उसका किनारे आए हैं इस समय आए हैं रात का समय गाँव में तो जानते हो जब उस जगह आए किसी को पता नहीं गोकर्ण जी पधारे हैं गोकर्ण जी सीधा क्या क्या भजन ही करना है क्या करना है उन्होंने सोचा ये पड़ा हुआ मुकान है ये तो हम लोगों का ही है पहला था तो कोई तो नहीं बसता है यहाँ जाके यहाँ ही बैठ जाए और बैठ के महाराज भजन करना शुरू कर दिए और जितना रात बरते चला तो वहाँ प्रेता का खेल शुरू हुआ कभी घोड़े कभी हाथी कभी ऐसा कोई ऐसा ये सब मूर्ति दिखाना शुरू कर दिए और गोकर्ण महाराज तो भक्तिवान हैं जिसका अंदर में भक्ति होते हैं वो तो किसी को डरते नहीं वो अंतिम में ऐसा भजन में विरक्त कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा ए कौन हो तुम ऐसा चिल्लाकर पूछे और देखे महाराज उत्तर नहीं दे सकते उसको ऐसे मरा था मरने का टाइम में इतना कष्ट हुआ था ये कष्टों वर्णन वर्णन नहीं किया जाता इसके वो कष्टों उसका साथ आत्मा का साथ वो कष्ट है इसलिए किसी भी हालत से वो बाक नहीं बोल सकता ऐसा कष्ट होता है उसका तो गोकर्णजी आपका कमुंडल से पानी निकलकर स्वरा मंत्र का छिटा दिया जिस जगह तक ओ करके आवाज आ रहा था उसे पानी का छिटका दिया तो देने से थोड़ा उसका कष्ट लाघव हो गया अब तो वो बोलना शुरू कर दिया बोलना शुरू कर दिया क्या बोलना शुरू कर दिया बोले महाराज हम आप कौन हैं पूछ रहे हो ओहम भाता तो दियमी धुंधुकार सकियन नहीं वो सेना ब्रह्मोत्तम नशीतम मया महाराज हम आपका भाई है पहचाने नहीं हमको आपका भाई है अपना इतना कर्मफल हमने खराब किया था इसका फल अभी हम भोगत रहे ये कष्ट आपको बोला नहीं जाए महाराज हमारा प्रिता त्योने मिला हम हमारा लिए कुछ करो उद्धार का व्यवस्था करो आपका चरण में ये विनती है गोकुर्ण जी महाराज हैरान हो गए बोले महाराज हमको तो खबर मिला था हमने तो आपका नाम पे गया में पिंड दे दिया अब ऐसे कैसे हो गया गया में पिंडी देने से तो हो जाता तो आपका क्या हुआ क्यों नहीं हुआ तो ओ बताना शुरू कर दिया गया पिंडम सते नापी मुक्तिर में न भविष्य महाराज 100 बार आप गया में मेरा नाम पे पिंडी दे दो फिर भी हमारा मुक्ति होगा नहीं अब पूरा दुनिया का शक आ जाएगा कि महाराज गोया धाम बेकार है सिद्धांत तो गौड़ी सिद्धांत तो सुनो बाजार का आदमी नहीं बोलेगा पाठ करते करते चला जाएगा इसी बात को नोट करना है पूरा गया पूरा गयाधाम का उपास सारे आदमी का श्रद्धा सु, हट जाएगा बनी महाराज साक्षात विष्णु चरण है गया को प्रतिज्ञा किए भगवान ये तो गया धाम ने सर तो पिंड क्यों देगा तो दर तो का नहीं है क्योंकि ध्वधिकारी बोल गया पिंडम सतेनापी मुक्तिर में न भविष्य अरे हम लोग को तो वादा किया भगवान जो गया में पिंडी देने का साथ साथ मुक्ति हो जाएगा तो ऐसा कैसा हुआ अब सिद्धांत तो क्या होगा कौन बताएगा यहाँ सिद्धांत तो क्या है सिद्धांत तो क्या है इसमें जो बोलता है अहम माता तो दिया ऐसा तो विचार बोल रहा है गोकर्ण जी को बोल रहा है हम तुम्हारा भाई मेरा कहना है सचमुच गोकर्ण जी का यह भाई है कि नहीं भाई है अरे भाई है कि नहीं है नहीं है <laughs> ये कम टू द्वाइंट गोकर्ण जी का भाई ये नहीं है ये तो लाया गया कहा से एक अलाय बलाये बच्चा को उठा के लाए और रख दिए गोकर्ण जी का तो जन्म हुआ गो माता से हैं? वो तो भाई भाई कैसे बन गया भाई भाई तो नहीं है तो गोकर्ण जी अगर उसका नाम पे पिंडो दे तो कैसे होगा वो तो भाई है नहीं वो भाई समझ के उसी गोत्रों में पिंडो दिया तो विष्णु चरण का कोई दोस्त नहीं है विष्णु भगवान बोले तेरा मुक्ति नहीं हो रहा हमको क्या कसूर है तू तो उस गोत्रो का है नहीं तो वो तेरा गोत्रो बोल के वो उसको पिंड दे रहा है होगा नहीं इसलिए मुक्ति नहीं हुआ सिद्धांत तो समझ में आया तो ऐसा करते करते क्या हुआ फिर गोकर्ण जी जब इसको बोले महाराज आपका मुक्ति नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल की बात है क्या करे बड़ा चिंतन किया रात को प्रेतात्मा को बोले ये सुन चुपचाप एक जगह बैठ जाओ है झमेला मत करो एक जगह बैठो हमको चिंतन करने दो पूरा रात क्या साधन करना चाहिए जैसे तुम्हारा मुक्ति हो जाए कर्म कांडी के द्वारा तो मुक्त तो नहीं होने वाला <coughs> तो उन्होंने क्या की सुबह होते ही गांव वाले को सब बुलाए और बुला के स्थिति तो प्रश्न किए जो प्रेतात्मा जो हमारा भाई ऐसा, ऐसा ऐसा बोल रहा है कि गया पिंडो दिया उसका मुक्ति नहीं हुआ वो अभी हमारा सामने प्रार्थना कर रहे हैं हमको बचाओ अब अब क्या किया जाए साधन भजन पूछे जो गांव वाले में पंडित ब्राह्मण बहुत थे एक एक आदमी एक एक सलाह दिया अंतिम में क्या किया जब किसी भी हालत से कुछ होने वाला नहीं तो गोकर्ण जी क्या किया सूर्यदेव को सूर्य भगवान को पूछे ठाकुर आप तो सर्व साक्षी हो आप सब जानते हो क्या क्या क्या हुआ है आप बताओ क्या साधन करना चाहिए तो उन्होंने क्या किया गोकर्ण जी अपना कुमंडल से पानी लेकर मंत्र छिटा देके के सूर्यों का गोती को स्तंभन कर दिए जब तक आप बताओगे नहीं कि क्या साधन है उस दिन नहीं जाएगा दिन रह, दिन रह जाएगा तो सूर्यो का उजा से उत्तर आया एक काम करो भागवत सप्ताह प्रवोचन करो भागवत कथा बोलो इससे द्वारा तुम्हारा वो जीवात्मा का परम मंगल हो जाएगा इसका ऊपर कोई साधन है नहीं इसका ऊपर कोई साधन है नहीं तुम ऐसा करो और उधार उपदेश दिए जे क्या होता है उसमें ये बाजार का जे भागवत कथा चलता है ये नहीं है हम लोग सिद्धांत श्रोवण कर लो ठीक से धर्मो अर्थो तो काम मुखो चार के लिए आदमी ऐसा करता है लेकिन इस जमाना में मक्षो देने वाला और धर्मों देने वाला भी आदमी नहीं है और जो जा जो भागवत सब तो कराता है उसका अंदर में वो जो अर्थों और काम दोनों चीज रहता है इसमें मैं जाके पाठ शुरू कर दूं इसमें हमारा जो ताकत है उसमें उसका मिसयूज हो जाएगा उसका धंधा है उसका बच्चा नहीं हुआ उस भागवत कथा करके उसको बच्चा कर दो अब उसका बीमारी हुआ खरी कथा भागवत कथा बोल के उसका बीमार को हटा दो ऐसा कहते कहते दुनिया में भागवत कथा को भी ये भागवत कथा को भी दुनिया का आदमी बैसन बना लिया भागवत कथा को भी बैसन बना लिया ये भागवत कथा ऐसा होए कि नाचना कूदना शुरू कर दिया म्यूजिक भी चलेगा और जैसे नाटक होता है भागवत कथा में वोक्ता कैसा होना चाहिए वो काल थोड़ा बताएगा उसका सिद्धांत तो और भागवत कथा के बारे में इसीलिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर विरोध नहीं किए बहुत आदमी गलत बोलते हैं भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी विरोध नहीं किए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपात का अंदर में इतना प्रेम था अब गौरी वैष्णव का अंदर में इतना सिद्धांत तो है इतना प्रेम है जब भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण हैं उसमें अगर आप भागवत सप्ताह करने के लिए हमको बोलोगे सुबह में एक घंटा बताओगे रात को हम क्या करेंगे हम भागवत का पहला स्कंदों का पहला श्लोक बताएंगे छलांग लगाकर चले जाएंगे जिस द्वित स्कंदों में एक दो श्लोक बोलेंगे फिर ती, ती, ती, तीसरा कंधो चौथ ऐसा करते कि कर हम छलांग लगाना शुरू करें वास्तव जो वैष्णव है उसका दिल टूट जाता है भागवत का सिद्धांतों भागवत का विचार भगवत का जो रसमय विचार ये प्रस्तुत किए बिना कोई ऐसा गौड़ी वैष्णव नहीं है जो उसको बारे में खाली प्रवचन करते रहेंगे उसका ऊपर कोई रस नहीं है कोई सिद्धांत तो नहीं है ये हो ही नहीं सकता इसीलिए हमारा गौड़ी मठ में जो सिद्धांत वाले जो जितना सारे आचरणशील महामहा वैष्णव है ज्यादातर वो लोगों ने भागवत सप्ताह में ज्यादा प्रेशर नहीं दिया मैने वो लोग वो जाने हम करने जाएंगे तो हमारा पीछे वाला सो आदमी वो करना शुरू कर देगा शिशिल भक्ति वाले में आज का नाम लिखकर पैसे पीछे कर रहा है लूट रहा है पैसा उसका पीछे क्या कारण है क्या होगा ना तो उसका मंगल होगा ना तो जिसका लिए कर रहा है उसका मंगल होगा नहीं क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरा है उसका उद्देश्य प्रेम प्राप्ति नहीं है जब भागवत का अंतिम लक्ष्य है भागवत पाठ का तो आपको कृष्ण प्राप्ति करम परम कृष्ण को प्राप्ति करा देगा तो उसको आप व्यसन में लगा दोगे तो उसका, उसका क्या होगा भगवान और भागवत गुरु वैष्णव को कभी अपना कभी अपना कारण व्यवहार मत करो बहुपा जी बार बार बोले भक्तो भगवान और भागवत ये सबको अपना के अपना प्रयोजन के लिए यूज मत करो करने से सत्यनाश हो जाएगा और महाराज जो परीक्षित महाराज का जो प्रसंग आता है उसमें देखना उसमें चौबीसों घंटा भागवत कथा चला लिखा है नॉन स्टॉप भागवत प्रवचन ये 18000 हजार श्लोक को जो बोला है पूरा 18000 हजार श्लोक को चौबीस घंटा कथा किया सात दिन और गोकर्ण जी महाराज जो कथा किया इसमें गोकर्ण जी महाराज महाभागवत है उसका पावर देख लिया आपने वो उसका कोई उद्देश्य नहीं है सिर्फ ये प्रेतात्मा को उद्धार करने के लिए इसका चेष्टा है इसमें कोई दोष नहीं इसका साथ साथ भागवत का सिद्धांत तो है गोकर्ण जी महाराज जो अब भागवत कथा बोले पहला भागवत कथा जो बोले उस समय धुंधुकारी जी का मुक्ति हो गया आएगा प्रसंगो और गांव वाले में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ और गोकर्ण जी बोले जब रथ ऊपर से आए विमान आए जब विमान ऊपर से आए उस समय हमारा गोकर्ण जी महाराज प्रश्न रख दिए विमान लेके जो विष्णुदूत आए तो महाराज एक विमान क्यों लाए हो हमारा कथा तो सारे इतना सारे हजारों हजारों आदमी सुने हैं भागवत कथा हमारा कथा तो इतना सारे तमाम आदमी सुने हैं तो ये आपका कैसा विचार है एक विमान लाए हो ये क्या ये सुना नहीं तब उधर जुक्ति दिया ये सुनने वाला चीज़ है सुनोगे तो हृदय में सावधान हो जाओगे तो वहाँ विष्णुदूत वो सब बताएं अरे महाराज ये लोग तो सुनने के लिए बैठा है लेकिन वास्तव स्वर्ण इसका नहीं हुआ जिंदगी का मकसद क्या है आपका प्रयोजन क्या है ये सब विचार करके भागवत कथा सुनने बैठो वहाँ बोला ये लोग श्रवण किया है लेकिन उसका मनन नहीं किया मन मने डाइजेशन बहुत खाना खा लिया फिर उसके बाद डाइजेशन नहीं हुआ हैं? तो क्या वो तो पौष्टिक पुष्टि नहीं होगा एसिमुलेशन डॉक्टर लोग बोलते हैं एसिम्युलेशन जरूरी है उसके बाद आपिकरण खाना पच जाएगा उसके बाद सार वस्तु आपका खून के दारा अलग अलग जगह में पहुंच जाएगा शरीर का हिस्सा तो भी ये खाना हजम हो तो काम है तो बोला ये लोग तो सुना है लेकिन उसका हजम नहीं हुआ मनन नहीं किया और ये जो ये जो धुंधुकारी हैं ये हर हालत में वो चिंता किया हमारा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हमको एक ही रास्ता है और ये रास्ता अगर खो दिया आज तो हमको और कोई रास्ता रोते रोते महाराज जो हुआ तो हुआ महाराज और हमको कान पकड़ना हमको अभी जिंदगी में नहीं करना है ये सब जो हुआ तो हुआ इसी विचार लेकर धुंधुकारी भगवत कथा सुनने बैठे भले ही वो बदमाश है लेकिन उसका अंदर में आप विचार उपस्थित हुआ हमारा जो ये जो हालत है उससे छुटकारा मिलना असंभव नहीं है एक ही रास्ता खुला है आप लोगों का भी जिंदगी में अगर ऐसा विचार आ जाए कि महाराज शिला भक्ति वाल से महाराज और इनके जो परिकर है गुरु वैष्णव यह सब छोड़ के हमारा और रास्ता है नहीं तब आपका ये कथा में ही आपका सब कुछ हो सकता अगर ये विचार हिजाय में हृदय में नहीं आया तो उसमें आपका तो परम मंगल का जो प्रेम प्राप्ति भागवत भजन में एकदम ऐसा मुश्किल है एक भागवत कथा के द्वारा पूरा मुक्ति तो दूर की बात प्रेम प्राप्ति हो जाएगा परीक्षित महाराज देखो जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन किए भागवत प्रवचन उसमें आगे चलकर आप देखोगे क्या हुआ था वो तो स्वरूप में व्यवस्थित हो गए उसका स्वरूप स्वरूप सिद्धि हो गया कैसा बात है ऐसे तो महाभागवत थे ही थे ऐसा है और उसका अंदर में डर भय कुछ नहीं जो तो तखक हमको डांसेगा इस बारे में कल चर्चा करेंगे धीरे धीरे और जब भागवत कथा परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी शुरू किए थे उस टाइम में उसको क्या बोले परीक्षित महाराज जी को परीक्षित महाराज जी को बोले राजन हम तो तुम मरीश्य इतनी अचिंत हो तुम मर जाओगे तुम मर जाओगे तुम मरोगे तुम मरोगे तुम मरोगे ये चिंतन करते रहो हर मकत हर मुहूर्त तो आप चिंता करते रहो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप मर जाओगे क्योंकि तक तो आपको तो आएगा मरेगा इसी चिंतन लेके अगर आप बैठोगे आपका मन में चंचलता नहीं रहेगा आपका तो मरना है मौत आ गया तो आपका सामने एक रास्ता खुला हुआ है जो हरि कथा को श्रवण करो भागवत कथा आपको मंगल हो जाए क्योंकि गुरुजी ये बोले हैं भागवत कथा सुना आप अमर हो जाओगे और जब महाराज भागवत कथा अठारह हजार श्लोक का, का प्रवचन समाप्त तो हो गया जब सुखदेव गोस्वामी जा रहा है अभी भागवत प्रवचन समत्थ तो आशीर्वाद करके अभी वो जा रहा है गुरुजी जी सुखदेव गोस्वामी जी अब जाने समय उपदेश करके गिए राजन राजन तम तुम, तुम मरिष्य पशु बुद्धि इमाम जोही पहले जब भागवत कथा शुरू किया था तब बोले राजन तुम मर जाओगे तुम मर जाओगे ये चिंतन करो जब आदमी समाज में ये विचार लाए कि महाराज कभी भी हम मर सकता है कभी भी मर जाए तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं तब वो बाचने की कोई रा, रास्ता उसका अंदर तत्व तो जिज्ञासा आएगा तो परीक्षित महाराज को पहले ये उपदेश किए और जाने का टाइम में बोले राजन तुम मर जाओगे तुम मर जाओगे ये पशु बुद्धि छोड़ दो पहले जब शुरू किया बोले तुम मर जाओगे चिंतन करो बार बार और जब कथा समाप्त हो गया तो बोले राजन तुम जो मर जाओगे ये विचार करोगे ये पशु बुद्धि को छोड़ो आप प्रश्न आता है महाराज ये संतो तो एक ही बात बोलता है दो किस्म का बात क्यों बोला ये तो ठीक नहीं है ठीक नहीं है ठीक नहीं है, ठीक नहीं है? ठीक तो है ही है ठीक है क्यों जब भागवत कथा कानों में नहीं जाता है तब तो उसका जो ये चिंतन बताया भागवत कथा में एकदम मन लग जाए क्योंकि एकमात्र आस्था है सुनने के लिए मन लग जाएगा दूसरा जाएगा नहीं तो इसीलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी बताएं किसी का फाजी का ऑर्डर हो गया सुबह छो बजे और रात को क्या करेगा उसका कोई बस बैसन रहेगा सब छोड़ के बैठ जाएगा थर, -थर कंपने शुरू कर दी ठाकुर जी बचाओ ऐसा ही तो बोलेगा तो यहां जो है जाने का टाइम में जब भागवत कथा समाप्त हो गया भागवत कथाम किसी का कर्णों में पहुंचा किसी का कानों में वास्तव भागवत कथा आचरणशील गुरु वैष्णव का मुखारा से पिघला हुआ बानी भागवत कथा किसी किसी का कानू में कर्ण वेबर में जाके हृदय में स्थित हो गया तो उसका लिए मौत बोल के कोई वस्तु है ही नहीं क्योंकि मत तो, मत बोल के जो मृत्यु बोल के जो शब्द है ये तो आपका ये जड़ शरीर के लिए प्रयोज्य है ये जड़ शरीर के लिए आपका अंदर में जो आत्मा है उसका तो मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं वो तो अमर है ये तो अमर है तो जब आपका स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए भगवत प्रवचन के बाद तो आप आपका तो मृत्यु का लिए जो भय है ये रहेगा नहीं ये परीक्षित मार स्वयं प्रमाण करके गए परीक्षित मार बोले तख्छक जो है दसतुअलम ए कहां तख्तक है आ मेरे को दंशन कर अब तो मैं गाय तो कृष्ण गा हम तो कृष्ण गान करते करते कहा है जल्दिया हमको डांस ले तो कोई डर नहीं है तख्खक दंशन करना तो दूर की बात है तख्खक अगर आपका इधर से गया उसका जो हवा आपका शरीर में लेके उसमें मौत आ जाएगा वो जांचने का साथ तो शरीर जल जाता है पूरा ऐसा साधारण साथ नहीं है इसी अवस्था में देखो बिचारी यह है गोकर्ण जी महाराज भागवत प्रवचन करने बैठे हैं और विचार दे दिया जो भिद्य हृदय गंथि छिदंत सर्व संशया खियंत चव कर्माणी दृष्टानीश्वरे ये भागवत का विचार है और यहाँ थोड़ा सा चेंज किया ये तो भागवत महिमा है भिद्यते हृदय गंथी छिदंते सर्व संशया खियनते चवकर्माणी सप्ताहो श्रवणे कि ते सप्ताह कथा किसी को बाजार का आदमी को बुलाऊंगा इसमें महाभागवत वैष्णव जो है ये लोगों का काम है महाभागवत जो है भागवत जो स्वयं भागवत है वो भागवत का अर्थ जानते हैं सिद्धांत तो बाकी आदमी जानते नहीं तो संसारों कर्दमा लेपो प्रक्षालनों पटियसी संसार का जो मैल है ये जो भरपूर हृदय में आ गया इसको मानजन करने के लिए चेतोदर् पुनः मार्जन के लिए ये भागवत कथा बड़ा ताकतदार इसका ऊपर है ही नहीं को इसका ऊपर है नहीं ऐसा ही तो भागवत कथा बोलने का बाद जो जितना सारे विमान आए तो बाद में एक तो विमान आया था तो गो गोकर्ण जी प्रश्न किए थे उसका उत्तर ये दिए कि महाराज ये लोग तो श्रवण किए लेकिन वास्तव तो श्रवण नहीं हुआ कि वह श्रवण का साथ साथ मनन नहीं किए श्रवण का विधान है जो श्रवण का टाइम पे आपका जितना सारे दुनियादारी का चिंतन है सारे को छाँट बाहर फेंक के आओगे और उसी समय ऐसा ध्यान लगा के सुनोगे कि एक एक तत्व आपका हृदय में अंकित हो जाएगा स्टैम्प लगा के जाए और उसका बाद जब कथा सुन में जाओगे फिर भी उस टाइम पे बैसन में नहीं पड़ जाओगे किसी संसारी आदमी का इधर से निकलने के बाद गंभीर हो जाओगे जैसे कि नेशा करने के बाद किसी का वो वृंदावन में सुनता ऐसा होता है कथा सुनने के बाद जाता है पैर कहाँ पड़ता है उसको पता नहीं ऐसा चलता है जैसे नशा किया क्यों जो शवण किए उसका बारे में चिंतन हो रहा और जाके शयन किया शवयन का शविन टाइम में भी चिंतन करने क्या शोवण किया है उसका माने किया है इसमें हमारा क्या दिग्दर्शन मिला ये सब चिंतन हजम करना इसको बोलते है डाइजेशन मनन तो ये मनन करने का बात क्या होता है माइंड मन में सेटलमेंट आता है सेटलमेंट जब अस्थिर भाव है बेचैनी उसको हटाकर उसमें सेटलमेंट आ जाए विचार प्रस्तुत हो जाएगा महाराज अब वो जो विचार प्रस्तुत हो जाएगा वो वही आपका लिए संपत्ति है शमशान में जब जाओगे तो उसी संपत्ति आपका साथ जाएगा उसी संपत्ति आपको भगवत धाम में ले जाएगा बाकी जो संपत्ति रखे हुए हो वो संपत्ति लगेगा नहीं इस टाइम में क्या हुआ गोकर्ण जी फिर क्या किए गोकर्ण जी फिर बोले ठीक है महाराज आ, फिर भागवत कथा बोलेंगे हम गोकर्ण जी महाराज ठीक पुनः तो धुंधुकारी तो उधर हो गया वो तो चला गया धुंधुकारी सामने वाला जो बास है हैं उसका अब बेचारा जाए तो बैठने का तो चीय कुर्सी दिया जाए तो कहाँ बैठे वो वो तो हवा हवा से चलता है ना हवा का झोंका आएगा तो इधर उधर जाएगा तो बोला महाराज हमारा बैठने का व्यवस्था करो कहा बैठोगे तो एक काम करो कथा का सामने एक साथ गीट वाला एक बांस गाड़ दिया गया महाराज इसमें आप जाके विराजमान हो जाओ तो जाके सुना वहां पे विराजमान एक एक दिन का कथा प्रवचन समाप्त हुआ एक एक दिन का गाड़ फट फट एक एक दिन का प्रवचन हुआ एक एक, एक, एक गांत अतः हृदय का गंधी, हृदय का जब बंधन है वो सब धीरे धीरे जाते अविद्या अस्मिता अहमिता ममता ये सारे एक एक करके जितना गंधी अभिनिवेश ये सारे धीरे धीरे एक एक करते अभिनिवेश जाकर सप्तम दिन में जब अंतिम कथा भय समाप्त तो हुआ तो वहाँ फटकर बाहर निकल गए और जब वहाँ कीर्तन होने शुरू कर दिया तो आ गया विमान आ गया और धुंधुकारी को लेके विमान में चले गए सारे आदमी हैरान हो गए भरे महाराज जी ये प्रतात्मा जिन्हें नहीं इतना जीवात्मा क्या कुछ नहीं किया उसका हालत एक राम नाम लेने से करोड़ों करोड़ों जन्म का सब हो जाता मैल साफ तीन बार राम नाम लेगा ले एक नाम नाम नहीं और कृष्ण नाम तो महाराज क्या होगा बोलो सहस्व नाम नाम तिरा पिता तूज फलम इत्यादि श्लोक है सहस्व नाम आप पाठ करते चलोगे तीन बार सहस्वनाम विष्णु सहस्राम तीन बार पठ करोगे तीन बार आवृत्ति करो और एक एक राम नाम का बराबर है और राम नाम अगर बार तीन बार करोगे तो किश्व नाम, नाम का तो एक किश्व नाम का बराबर तो ये किश्व नाम आपको गुरुजी दिए हैं इसके बरकर संपत्ति कितना कोरोनामय है हमको इतना बड़ा संपत्ति गुरुजी दिए हैं इसके बरकर रो सकता लेकिन फिर भी आदमी में अक्कल नहीं बोला मैं कौन सी संपत्ति दिया है हमको तो मालूम ही नहीं पड़ता महाराज नाम तो कहते रहता हूँ लेकिन हरिणाम होता कि नहीं वो भी तो पता नहीं चलता हमने बहुत जगह ये हरि कथा में ये सिद्धांत तो दिया था पूरा वो लोग एकदम पागल हो गए इतना सुंदर सिद्धांत हो ये हमारा पोपा जी का जब चैतन्य मठ स्थापित हुए उसमें गुरुवर्ग रहते थे गुरुवर्ग में कोई उसी जमाने में तो बच्चा भी था सब गुरुवर्ग तो बड़े नहीं थे छोटे में आए थे उन लोगों में एक दिन चर्चा हो रहा था महाराज प्रभुपात जी बार बार प्रवचन करते हैं जो कृष्ण नाम है वो कृष्ण स्वयं है तो प्रभुपात तो धोखेबाज नहीं है साक्षात राधा रानी का तो उन्होंने जो हरिनाम दिए हैं वो साक्षात कृष्णों को दिए हैं तो लेकिन हम लोग हरिनाम करते हैं गुरुवर्गो में बच्चा बच्चा गुरुवर्ग आपस में बात कर रहे हैं तो इतना हरिनाम करते तो कुछ पता नहीं चलता कि हरिनाम क्या प्रोपा जी के क्या हरिनाम दिया है तो पता चलना चाहिए तो उसी समय भक्ति मयूख भागवत महाराज उसी टाइम में उसका उम्र बहुत कम उसका उम्र उतना छोटा नहीं तो बड़ा तो उन्होंने उस जगह से जा रहा था तो जाके बात को कहने आया तो ठहर गया आप आप लोगों में क्या चर्चा हो रहा है बताओ हमको तो बात तो बात में ये बात को खोला भले ऐसा, ऐसा ऐसा बात है तो महाराज इतना तत्व थे बोले आपका संदेह है कि प्रोपात जी कृष्ण को दे दिए हरिनाम के द्वारा ना संदेह तो नहीं है लेकिन फिर भी तो मजा नहीं आ रहा है किस्ण है तो कृष्ण है तो कैसे पता नहीं चलता है तो उन्होंने एक उदाहरण दिया देखो ये उदाहरण हम भी देते हैं एक ही सिद्धांत तो बोले जब एक करोड़ों करोड़ों पति कोई पीता बहुत धन है उसका एक लौता बेटा है छोटा बेटा उसका उम्र है पांच साल पांच साल का उम्र है और अचानक ऐसा हालत हुआ उसकी मां उसका जो मां और बाबा दोनों ही गुजर गए अब हालत जब खराब हो गया तो क्या करे वो तो जितना सारे उसका संपत्ति है वो कौन संभालेगा बच्चा पांच साल का है बच्चा पाँच साल का बच्चा को आप बोलोगे आपका बाप आपका पिताजी करोड़ करोड़ रुपये का जायदाद तो लेके आपका लिए रखा वो तो हंसेगा भाई क्या चीज़ है एक तो टॉफी दे दो मेरे को एक चॉकलेट दे दो या तो कैडबेरी दे दो उसमें खुश हो जाएगा है ना उसको पता नहीं सेंस आया नहीं उसका लिए क्या होता है उस सम्पत्ति को संभालने के लिए वोकिल लोगों ने ये जो उसका एक टीम है उसका नाम है वो प्रॉपर्टी को देखते हैं जैसे टेल्बोट कंपनी क्योंकि इन्फेन को बच्चा का पिता संपत्ति छोड़ के चला गया वो संपत्ति को तब तक वो टैलबोट कंपनी देख देखभाल करेंगे जब तक उसका पूर्ण उम्र ना हो जाए मतलब 18 साल का उम्र जब तक प्राप्त तो हुआ है ना हो जाए और अर्थात संभालने का जो ताकत है बुद्धि जब तक ना हो जाए तब तो तक टैलबोट कंपनी जैसा एक प्रॉपर्टी संभालने वाला कोई कंपनी उसको देखभाल करते हैं उसका बदले में इतना हजार रुपया उसका तंखा लेते हैं समझा है मेरा बात अब जब उसका होश संभालने का समय आ जाता है सारे डीट्स जितना सारे पेपर हैं, से उसका नाम में दे देता है अब तो प्रश्न उठता है आपको तो भक्ति वाला अतिथि को सिंह कृष्ण को हाथ में ही दे दिया है कोई संदेह है कि कृष्णो के दिया है नहीं दिया है जब सदगुरु कानों में आपका काम गायत्री ध्यान से सुनो काम गायत्री कृष्ण मंत्रो महामंत्र सब दे आए दे दिया है उसका साथ कृष्ण को ही आपको दे दिया है ये संपत्ति आपका है दे दिया है लेकिन आप आप जब तक होश में नहीं आओगे तब तक ये प्रॉपर्टी आपको गुरुजी दिया है ये अनुभव नहीं होगा मेरा बात समझ में आया जब भजन करते करते गुरुमय हो जाओगे सिर्फ गुरु गुरु ना गुरुमय हो जाओगे चारों ओर देखोगे तो गुरु दिखता है किसी में लोगों नहीं दिखोगे अपना गुरु का प्रतिक्षो भी दिखाई पड़ेगा गुरु सर्वत्र मैं नरक में भी जाऊं तो वहां गुरु बोलता है हम तो है यहां भी तेरे लिए कहा जाएगा तू तो? गुरुजी ऐसा रक्षा करता है शिष्यों को तो ये जो है इसमें क्या है शब्द ब्रह्मो कृष्णो जो जो जैसे माधविंदु भूरीपात रोते रोते बोले अंतिम समय हमने बोला था ना अ दीन दयाद हे मथुरा कदाबल कश्य तब लो तब लोक कातरम ये जो सब बोल रहे हैं हा वृंदावन हा मथुरा तो आप क्या समझते हो जब माधव बंधुपुरी पास हा मथुरा नाथ बोल के ऐसा बोलता है तो ये जो मथुरानाथ बोला मथुरा तो ये वाक्यों का साथ स्वयं है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार इसका साथ तो इसको मानोगे नहीं कृष्ण स्वयं है शब्दों का लेकिन बाजार का आदमी अगर हरिबोल हरिबोल बोले वो तो फाका आवाज है जैसे कामान पंद्रह अगस्त में स्वतंत्र दिवस में क्या कहता है ढूंढ ढूं गुली करता है ना उसके अंदर में गोला नहीं रहता समझा मेरा बात तो खाली आवाज होता है उसको माला को लेकर हरे कृष्णा इसके खाली आवाज हो रहा है जब असली कृष्ण नाम उतार के आएगा उसका भी पद्धति भक्ति मेरे ठाकुर ने बताया सेवा करते चलो नाम करते चलो निष्कबड़ हो जाओ दोष नहीं देखो अन्य सदोष गुणम चिंतनम आशो ये गोकर्ण जी महाराज हमने तो नहीं बोला हमको जाम करना पड़ा क्या करें वह बोला दूसरे का दोष गुण चिंतन छोड़ दो ये तो ताकतदार दर गुरु वैष्णव है वो तो गाली देंगे क्योंकि उसका अंदर में तो हिंसा नहीं है वो शोधन वो चाहता है पूरा गौड़िया समाज में सिद्धांतों का बार आ जाए और वो समाज आ जाए जिस समाज में बहुपात का कथा चलता था बहुपात का सिद्धांत तो जो वो आया इसके लिए वो गाली दे रहा है वो तो हिंसा के लिए बोल नहीं रहा उसका अंदर में विचार है रोता है आ, अकेला घर में प्रभुपात कब ऐसा दिन आ जाए कि फिर आपका सिद्धांत तो सब भक्तों लोग समाज में आएगा सब भजन छोड़ के दूसरा धंधा में नहीं लगेगा कब होगा इसीलिए बोलता है उसका अंदर में हिंसा नहीं सिद्धांत तो विरोध आचरण का खिलाफ ये सब देखने से उसका गुस्सा आ जाता है महाप्रभु बोल रहा है ना सिद्धांत तो है क्या है चैतन्य चौथा मित्र जो रसाभास विरोध तो सुनी थे प्रभु रोए रोष रसाभास और सिद्धांत तो विरोध सुनो तो हो पा गुस्सा जाएगा प्रभु एकदम इसलिए हमारा जो स्वरूप गोसाई जी है किसी भी लेखा आए सिद्धांत तो आए पहले स्वरूप गोसाई चेकअप कर ले स्वरूप गोसाई अगर देखे उसमें सिद्धांत तो विरोध नहीं है तो प्रभुपा प्रभु का सामने उसको पेश कर सका पेश हम लोगों का ये देखने का सुजग मिलता है चैतन्य चर्चा में जो महाराज वहां एक बंगो को भी, एक, एक, एक लिख के आया है नाटक उसी नाटक को सारे वैष्णवों ने जोर जबरस्ती महाप्रभु को दिखाने के लिए महाप्रभु को पेश कर रहा है स्वरूप बोले नियम है स्वरूप पहले देखेंगे तो एक दफे स्वरूप बैठे हैं और वो लोग समान बैठे हैं सारे वैष्णव समाज सारे वैष्णव समाज बैठे हैं मैंने गौड़ी वैष्णव महाप्रभु का पार्षद लोग जो उस समय पुरुषोत्तम धाम में विरासते थे उसी समय में जब वो पाठ करना शुरू बोले पाठ शुरू करो पाठ शुरू करो जब पाठ शुरू किए चैतन्य महाप्रभ के बारे में पहला श्लोक बोलने का साथ साथ ही स्वरूप गोसा एकदम लाल हो गया जैसे आप बोलोगे इतना गुस्सा है सर्व गुस्त के गाली देना शुरू कर दिया अरे मूरख जा यहां से पाठ करने आया है कहाँ से इतना गुस्सा हो गया और जो लिख के आया है वो तो थर थर कापना शुरू करी क्या गलती किया अरे मूरख कोई मूरख आदमी लिखना शुरू करे भक्ति नहीं है वैष्णव संग्रह नहीं किया है उसका लेखा ऐसा ही होता है क्या अपराध किया तूने जगन्नाथ जी और महाप्रभु दोनों में तू भेद किया एक ही है तो तेरा तो नरक में पतन है तो ये तो अभिशाप नहीं दिया फिर तुरंत जब वो चुप हो गया मौन हो गया डर के मारे एकदम जैसे पागल हो गया बगुला जैसा माथा नीचू करके तब स्वरूप गोसा किपा करके बोले सुनो कुछ अगर लिखना है तो कीपा लेना है पहले गौड़िया समाज में किसी का सेवा लिखन ऑथेंटिक नहीं हो सकता उसका अवाल भरपूर पहुपाद जी का भक्त ठाकुर का कीपा है तो उसका लेखा तो पढ़ के देखो तुम्हारा तो दिमाग में आएगा नहीं क्या सब सिद्धांत तो है तब पता चलेगा क्या सिद्धांत तो, किस राज्य में ये लोग विचरण करते कहां से ये सब सिद्धांत तो आए हैं दूसरे समाज का जो अत्याचार है दूसरे जो गौड़ी समाज का सिद्धांत जो ठुकरा रहा है अपना ही संप्रदाय में ऐसा ऐसा मायावादी है मायावादी अपना ही संप्रदाय में गौरी वैष्णव का बेस है पोपा जी भी ये बोले लेकिन विचार फरपूर मायावादी वैष्णव का और विश्वास ही है नहीं और गुरुवर्गो के बारे में ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा सिद्धांत तो लिखा है गाली दिया है उसका विचार ना करो तो तुम्हारा गौरी वैष्णव समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं सिद्धांत तो यह है जहां सिद्धांत तो विरोध जहां वैष्णव का अपमान है वहां अगर तुम्हारा कोई ताकत नहीं है तो उस जगह से चले जाओ अगर तुम्हारा क्षमता है जो निंदा कर रहा है उसका जवान को खींच लो खींच लो मतलब और जवान को काट के फेंक दो ऐसा नहीं बिचार लड़ाई लग जाएगा देवी जी बताए भागवत जी चौथा स्कंद में आएगा देवी जी जब दक्ष यज्ञ का पहले जो देवी जी यज्ञ का अंदर बैठ के अपना शरीर को आग में जला दिया जुगागिनी में जाने का पहले बोला वैष्णव बिंदा जहां हो उधर विचार करना है अरे हुआ हुआ चलो कोई बात नहीं करने दो अरे ये नहीं प्रभुपा जी ऐसा सिखाया नहीं उसको विचार करना है क्यों बोला वृंदावन में जीव बात का समाज था गोपाल भट्ट गोसाई का समाज था रूप गोस्पाद सनातन गोस्त कोई भी वैष्णव सिद्धांतों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है उसको बुलाया जाता था हे इधर आओ भजन करने आए तो इससे क्यों कर रहे हो आ तुम बोले ऐसा बोलने का दरकार नहीं गौड़िया मठ को जला रहे हो तुम गौड़िया मठ को जलाने का कोशिश कर रहे हो तो गौड़िया मठ रहेगा एकमात्र पोहपात का सिद्धांत तो के ऊपर नहीं तो गौड़िया मठ चलेगा नहीं भक्ति में ठक पोहपात का सिद्धांत तो के ऊपर चलेगा नहीं तो चलेगा नहीं तो उस समय में सिद्धांत ये हैं उधर विचार करके पूरा उत्तर देना है जो जो निंदा किया है उसका जवान को एकदम बंद कर दो कभी वो मुँह को खोल नहीं सके ऐसा मुँह तोर जवाब देना है तो अंतिम में क्या हुआ इधर आके तो इसका तो उद्धार हो गया गोकर्ण जी बाद में फिर भागवत प्रवचन किया फिर भागवत कथा प्रवचन किए उस समय जितना सारे गाँव वाले हैं वो लोगों का भी सर्वसिद्धि हो गया सारे व्यवस्था हो गया वो गोकर्ण जी का इतना क्षमता है देखो विचार करके देखो जैसे रामचंद्र जी अवधपुरी में जितना सारे जीवात्मा विरासत थे सबको को लेके अवधपुरी में गए अरे इसी सम्मान दिया हुआ है गोकर्ण जी मेरा बात को समझा नहीं आपने बस सुन रहे हो लेकिन इस विचार तक पहुँचे नहीं जितना सारे गाँव वाले पहुंचा है सबको उद्धार करके उसी समय विमान आया ये तो रामचंद्र का क्षमता था रामचंद्र जी का ऐसा क्षमता था जितना सारे प्राणी हैं सब कोई को लेके अवधपुरी गए और यहाँ गोकर्ण जी क्या है वो गांव में जितना सारे प्राणी थे सब कोई को लेके गए चलो मैने जितना सारे श्रवण करने के लिए बैठे सब कोई को लेके पहुंचे चलो सब चलाए कितना क्षमता गोकर्ण जी कौन है वह देखो और बाद में अब तो समय हो गया और काल थोड़ा भागवत महिमा का और थोड़ा चर्चा होना चाहिए क्योंकि जिस दिन भगवत शुरू हो उस दिन भगवत महिमा बोल के ही शुरू करना है थोड़ा बहुत रख देंगे हम समय को बचाने के लिए ऐसा चला किया कि थोड़ा ये हो जाए आगे और उसके बाद भगवत कथा जितना हमारा इच्छा है जितना विचार हो सके जितना ज़्यादा विचार हो सके हमारा मन में ये विचार है आ, आगे आप लोगों का इच्छा उसमें Uh, किसी ने किसी भाषा में किसी को अनुवाद कर दें इसमें उसका भी अटेंशन बिगड़ सकता है जो हमारा संतो गोस्वामी महाराज बोलते थे जब किसी भी कथा होगा, को, को, को, कोई कोई कोई संत महात्मा बोल रहा है हमने देखा खुद देखा है ये भागवत लेके बैठे वहाँ संत गोस्वा महाराज देखें एक ही यहाँ संत गोस्वा महाराज वैसे जैसे हम बैठे हैं बगल में और सारे महाराज हैं यहाँ बैठे हैं एक महाराज बगल में वो संत गोसिमाराज का प्रवोचन चल रहा है वो हरिनाम का माला कर रहे हैं और महाराज जी देख लिया इतना जोर से फटकार दिया कि वो डर के मारे माला फाला रख के बैग के अंदर कर दिया और वहां संत गोसिमाराज बोले हैं जब हरी कथा सुनना है तो बोला ये जो आंखें हैं गुरु वैष्णव के साथ एकदम मिलन होगा एकदम डायरेक्ट समझा मेरा मन शरीर का दृष्टि सारे चिंतन श्रोता वक्ता का ओर रहेगा नहीं तो उसमें पूरा फल नहीं मिलेगा अब भाषा अगर अंतर है ये समझता नहीं है फिर भी अच्छा है ये गुरु वैष्णव का कहना है, हम उस दिन तर्क दिया ना भाषा समझ में न फिर भी मंगल होगा जैसे नॉर्थ मठागुरु मुनि मणिपुर में किया तो मणिपुर का तो भाषा तो उसका नहीं था तो तो कितन किया सारे आदमी का भक्ति पैदा हो गया ये प्रभुपा जी का सिद्धांत तो है जो भी है दुखी मत मानना अन्यथा नहीं लेना मैं क्षमा मांगता हूँ बांछा कल्प दुर्वश्य के पास इंदुपतिथ अन पावन भ्यो वैष्णव वे भ्यो नमो नमो